पंचदशी का ष्ठ प्रकरण है चित्रदीप प्रकरण है इसमें आत्मा के विषय में विचार करते हैं पहले विचार हो गया आत्मा महान है या अनु है विभिन्न भेद हुआ महान ही आत्मा है फिर भी मतभेद है और आगे आत्मा क्या चिद्रूप है या अचित रूप है ऐसे विचार करते है कुमार हैं आत्मा को उत्मक चीज अचित उभय उन्नते न्यायिक प्राधा का जड़ रूप है केवल चैतन्य के संबंध से ज्ञान इच्छा आदि के संबंध से चेतन कहा जाता है वस्तुतः तो जड़ है और भाट्ट मत के अनुसार चीत अचित उभयात्मक है क्योंकि सो करके जब उठता है कहता है जड़ो हुआ सप्सम जड़ हो कर सो गया तो जाड्य के अनुभव के बिना जाड्य का स्मरण नहीं होगा तो जाड्य का अनुभव सुश्रुति में हुआ था जाड्य का अनुभव कहां से जड़त तो सिद्ध हो गया जाड्य जड़ता उसका अनुभव प्रकाश रूप भी सिद्ध होगा यदि प्रकाश रूप साक्ष चैतन्य नहीं रहेगा तो जाड्य का अनुभव कैसे होगा और जाड्य के अनुभवों के बिना उठने के पश्चात स्मरण कैसे होगा इसे कल्पना करते हैं जाड्य भी था और चैतन्य भी था इसे चिद अचित उभत्मक आत्मा है और श्रुति प्रमाण देते हैं सुश्रुति में चैतन्य का रूप नहीं होता है न ही द्रष्टुर दृष्टि विपल लोक विद्यते कहा गया दृष्टा की स्वरूपभूत दृष्टि नित्या है दो दृष्टि है एक अनित्य दृष्टि है एक नित्य दृष्टि है अनित्य दृष्टि है अनित्य ज्ञान घट ज्ञान पट ज्ञान मट ज्ञान रूप ज्ञान रस ज्ञान इसका तो नाश हो जाता है किन्तु नित्य स्वरूपभूत दृष्टि जो ज्ञानों का भी साक्षी है घटपट ज्ञान का भी साक्षी है अपना दृष्टा की स्वरूपभूत नित्य दृष्टि उसका विनाश सु में नहीं होता है क्योंकि अविनाश है प्रमाण दिया आगे उसका खंडन किया आत्मा निरंश है निरंश में उभयात्मक कैसे घटेगा चीज और अचित उभयात्मक कैसे घटेगा सावय वस्तु में उभयात्मक तो संभव है निरवय में उभयात्मक कैसे होगा एक अंश में चैतन्य एक अंश में जड़ ये तो सवय में कहेंगे निरवय में नहीं होगा इसका निराकरण कर दिया तभी शंका करते जाडी समुद्र स्तर कहा गति कि आशंका यदि जड़ और चैतन्य उभयात्मक आत्मा ऐसा नहीं मानेंगे सुश्रुति के पश्चात जगने के बाद जो जाड्य का स्मरण हो रहा है जड़ो भूत अस्वाण हो रहा है उसकी क्या गति है उसी से तो सिद्ध होता है जड़ात्मक भी है आत्मा और चैतनात्मक का भी है चिद और अचिद रूप दोनों सिद्ध होते हैं जाड्य स्मरण से यदि उभयात्म नहीं होगा तो जाड्य स्मरण कैसे होता है उसकी क्या गति है क्या कैसे सिद्ध होगा इत आशंख आह जाड्याश प्रकृते रूपम विकारी त्रिगुण तटगुण हिथो भोगापवर्गा प्रकृति सा प्रवर्तते प्रकृति ये जा का स्मरण होता है जाद्यांश प्रकृति का रूप है प्रकृत रूपम रोल से लेप लोप होकर लिखा है प्रकृति प्रकृति है रूपम प्रकृति का रूप है जाद्यांश प्रकृति है विकारी विकार वाला त्रिगुण तथा तय गुणास्कारिणी त्रिगुणात्मकम तीनों गुण है रूपन। रूपन का जो रूप है सप्तरजतम त्रिगुणात्मक है और विकारी उसका विकार होता है तथा प्रकृतिपम त्रिगुण विकारी प्रकृति ही तो भोगापवर्गा प्रवर्धते जो प्रकृति है त्रिगुणात्मिका प्रकृति का स्वरूप त्रिगुण का वह चैतन्य पुरुष का भोग और अपवर्ग भोग और मुख्य के लिए प्रवृत्व होती है प्रकृति प्रकृति प्रवृत्त होकर के चैतन्य को भोग देती है और अपवर्ग को मुख्य भी देती है भोग अपवर्ग दो की सिद्धि के लिए भोग भी पुरुष अपी पुरुष का है उसके लिए प्रभुत्व होता है प्रकृति प्रभुत्व होती है तत्गुणम चत तत्कार से प्रकृति रूपम ये त्रिगुण प्रकृति रूप है सप्तरजतम गुणात्मक त्रिगुणम है तीन गुण है एक गुण, एक राजगुण एक तमगुण तीन गुणात्मक है प्रकृति की कल्पना क्यों करेंगे क्या आवश्यक है तो देते हैं पुरुष है, तो है असंग संख्या लोग कल्पना करते है पुरुष तो असंग असंग पुरुष में भोग और अपवर्ग कैसे सिद्ध होगा भोग अपवर्ग देने के लिए प्रकृति ही प्रभु होती है इसलिए कहा प्रकृति कल्पनाया प्रयोजन माह प्रकृति कल्पना में प्रयोजन कहते श्लोक में कि तो सा प्रकृति प्रवर्त चैतन्य है पुरुष उसको भोग सुख दुख अन्य तरह साक्षातकार भोग है भोग का तो सुख अनुभव अथवा दुख अनुभव और अपवर्ग है मुख्य इसको देने के लिए प्रकृति सा प्रकृति प्रवृत्त होती है चित पुरुष से इत्यावत तो है प्रकृति <laughs> पुर भोग अपवर्ग के लिए प्रकृति प्रवृत्त होती नीत संग प्रकृतिपुरुषरत्यंत विविकवाद प्रकृति प्रवृत्तिया कथम पुरुषस्य से भोगापवर्ग इशंक्य चैतन्य पुरुष वेदांत में जैसे चैतन्य को पद्म पत्र जैसे असंग कहते हैं जल के अंदर कमल का पत्र है उसमें जल का संबंध नहीं होता है ठीक इसी प्रकार पुरुष असंग असंग में कहा गया चैतन्य असंग है पुष्कर पुरस्कार निर्णित है पद्म पत्र जैसे प्रकृति पुरुष रक्तन अत्यंत्र विविध प्रकृति जड़ है प्रकृति जड़ है विकारी पुरुष है चैतन असंग निर्लेप दोनों अत्यंत भिन्न है दोनों परस्पर भिन्न है अलग है प्रकृति की प्रवृत्ति से पुरुषों को कैसे भोग अपवर्ग आएगा दोनों परस्पर विलक्षण है पुरुष के साथ प्रकृति का कोई संबंध नहीं प्रकृति की प्रवृत्ति से पुरुषों को भोग और अपवर्ग हाँ यदि पुरुष असंग नहीं होता निर्प नहीं होता तो अन्य की प्रवृत्ति से उसमें भोग अपवर्ग आ जाता पुरुष तो असंग है निर्लप अन्य की प्रवृति से अन्य को कैसे भोग अपर्वग होगा प्रकृति की प्रवृत्ति से पुरुष को भोग अपने आशंक्य यहाँ तक तो आशंका करके आगे उत्तर देते हैं। तय विवेकस्य से ग्रहणार्थ पुरुष भोग अपर्गो व्यवहारिये तयोर विवेक से अग्रहणार्थ तो प्रकृति अन्य पुरुष अन्य है दिन्न होने पर भी दोनों के भेद का ज्ञान नहीं होता है कई हो क्या प्रकृति पुरुष हो विवेक से अग्रहणा था दोनों का विवेक पृथक भेद का ज्ञान नहीं होता है भेद के अग्रहण से भेद के अज्ञान से ही पुरुष भोगपर्ग को व्यवहार भोगापवर्ग पुरुषों में व्यवहार किए जाते हैं दोनों के भेद के अज्ञान से भेद ग्रहण नहीं हो तो लोहो पिंड को गर्म कर देंगे लाल हो गया अग्नि और लोहपिंड दोनों एक है भिन्न भिन्न है भिन्न भिन्न है लाल जो दिखता है भेद ग्रहण नहीं होता है कोई दहती। उसको कोई कहता अयोधहती उसको अग्नि अयोपिंड को अग्नि एक स्पर्श नहीं करी अग्नि तो अग्नि और लोहपिंड का भेद ग्रहण नहीं उनसे दग्रित्व अग्नि का धर्म अयोपिंड में व्यवहार होता है अयोधहती अयोपिंड जलाज देता है ऐसा कहते हैं ठीक इसी प्रकार दोनों के भेद ग्रहण नहीं होने से पुरुषों में भोग का व्यवहार होता है अपव्यगा के व्यवहार होता है प्रकृति के कारण इतिहाह ये आंख्य मत के अनुसार कहते हैं बंधा मुक्षा भेदाग्रहा मुक्तिवस्था पूर्वशाव चिद्भिद होने से उसका विशेषण कर असंगाया चितेर बंधा मुख्य बंध मुख्य चैतन्य है असंग पुरुष असंगाया चितेर बंध मुक्ष बंधस् मुख्य बंध मुक्ष बंध मुक्ष चैतन्य चित्त असंग चित्त में कैसे हुआ भेदाग्रहात मतौ प्रकृति और पुरुष के भेद है प्रकृति पुरुष का भेद है भेद के अग्रह भेद के अग्रहण से ही बंधवर मुख्य इसे माना गया है बंधम उत्तर व्यवस्था पूर्व स्वामी वचित विदा जैसे पहले से अन्य अन्य मत में पुरुष भेद कल्पना करते हैं, है न्यायिक लोग तार्कि मीमांसा लोक लो सब दैतवादी पुरुष का पुरुष में भेद की कल्पना करते है भेद कल्पना क्यों करते है यदि एक ही पुरुष होगा एक मुक्त हो गया तो सब मुक्त हो जाए एक बद्ध एक मुक्त एकैसे बनेगी व्यवस्था कैसे होगी ये व्यवस्था के लिए मानना पड़ेगा जो साधन करेगा पुरुष ज्ञान होगा मुक्त होगा जो नहीं करेगा बद्ध, तो दो होगी बद्ध अलग मुक्त अलग बद्ध मुक्त व्यवस्था करने के लिए कोई पुण्यकर्म से स्वर्ग जाएगा कोई पाप से नर्क जाएगा तो ज्ञान से मुक्ति को प्राप्त करेगा ये सब व्यवस्था के लिए पुरुषों का भेद मानना चाहिए तो भेद कल्पना करते हैं। चिदभिदा चेतन पुरुष का भेद पुरुषा में वु पूर्वतर तार्कि आदि जैसे बंध मुक्ति व्यवस्था के लिए पुरुष भेद मानते हैं, ठीक इस प्रकार सांख्य कपिलख्यवादी सांख्य भी, भी पुरुषों का भेद कल्पना करते हैं क्योंकि एक मुक्त होगा एक बद्ध होगा एक ही होगा तो किस मानेगा भेद मानना पड़ेगा पुरेषा में वित्तभिदा चिता चिदभिदा चेतों का चैतन्य पुरुषों का भेद है में क्या कृत प्रत्यय के सूत्र से सिद्धभेदाद अंग, अंग प्रत्यय असंगाया तारकिकादिव सांख्ये आत्म भेद अंगी क्रियते आत्मेदेद आत्मन भेद आत्मेद तार्कि जैसे तार्कि लोग आत्मा का, लो का भेद मानते है जैसे सांख्य ही आत्म भेद अंगीकृत स्वीकृत मानते है इत्या बंध मुक्ति व्यवस्था के लिए चैतन्य का भेद यथा पूर्वेश तार्कि आदि का जैसा है प्रकृति सद्भाव पुरुष से जुतिमदी प्रकृति है प्रकृत है हे। में अ पुरुष असंग है इसमें प्रमाण क्या है श्रुति प्रमाण उदाहरण देते हैं। महत परुता वसंगता तद्वसी तद्वा महत्व परम अव्यक्तम इसे सूची में आया महत्व है महत्य बुद्धि उसके पढ़ है अव्यक्तम उसके पर उसका कारण है अव्यक्तम अव्यक्त है यही प्रकृति है महत्व परम अभ्यक्तमिति प्रकृति रुच्य थे इस बाकी के द्वारा प्रकृति कही जाती है यह त्रिगुणात्मिका प्रकृति उसको अव्यक्त शब्द ऐसी सूची में कहा गया है सूतो तदवत असंगता असंगता असंग भी कही गई श्रुति में आत्मा के लिए आत्मा असंग है ये भी कही गई है प्रकृति रुच्य क्रुतो महत परम है, मित्र असंगता जैसे श्रुति में प्रकृति कही गई इस प्रकार श्रुति में पुरुष में असंगता भी कही गई है कैसे कही गई असंग असंघ हुई अव पुरुष अयम पुरुष असंग ये पुरुष असंग है इसे श्रुति वाक्य पुरुष असंग असंग है ये पुरुष असंग ऐसे गृह धारने के कहा गया इत छोटा, इसलिए स्पष्ट ही पुरुष असंग है और प्रकृति है इसमें श्रुति है प्रमाण जो की इसे त्रिगुणात्मिका प्रकृति है और पुरुष असंग है ये प्रमाण दिया एक महत्वपरम अभ्यक्त प्रकृति रहने में प्रमाण है और पुरूष असंग के लिए असंगोही ही अय पुरूष ये वाक्य प्रमाण है तो, मिन्दी एवं जीव विषया वादी विप्रपत्ति प्रदर्श्य बाधियों का विवाद भिन्न भिन्न मत है जीव विषयां, जीव को विषय करने वाले विभिन्न मत को देखा करके ईश्वर विषयां, ताम ताम का विप्रतिपति ईश्वर को विषय करने वाले विभिन्न प्रतिपति विभिन्न मत दिखाने के लिए ईश्वर रूपम ताबत स्थापयती कल का स्वरूप स्थित कर कहते हैं चित सीध प्रवृत्ताया प्रकृतिर्यामक ईश्वर ब्रुवते योगा सजीवेभ्य पर सु योग और सांख्या में यही भेद है सांख्या ईश्वर नहीं मानते सांख्या मत में योग में ईश्वर मानते है चित सन्निध प्रवृत्ताया प्रकृत ही नियामक ईश्वरम योग ब्रुवते योग मत वाले कहते हैं क्या कहते हैं प्रकृति का नियामक है ईश्वर चैतन्य पुरुष के सनिधि में प्रकृति की प्रवृति होती है पुरुष या असंग वह कुछ नहीं कर सकता है प्रकृति को प्रभुत्व नहीं करा सकता है निष्क्रिय है जड़ प्रकृति में प्रवृत्ति कैसे होगी उसका प्रवर्तक भी पुरुष नहीं है जो असंग है तो प्रकृति का नियामक कौन होगा नियामक कहते ईश्वर ईश्वर नियामक प्राणियों के कर्म के अनुसार ईश्वर ही प्रकृति का प्रवर्तक है चेतन पुरुष के सन्निधि में प्रवृत्त होती प्रकृति उसी प्रकृति का नियमन करने वाले ईश्वर ऐसा योग मत वाले कहते हैं और जो ईश्वरे पर श्रुत जीव से पर है तो पुरुष आत्मा है फिर जीव से विलक्षण ऐसा श्रुते में कहा गया नकृति पुरुष अतिरिक्त ईश्वर कल्पना अप्रमाणम आशंका लोग कहेंगे प्रकृति एक हो गया त्रिगुणात्मक अप्रुष एक हो गया चेतन असंग है पुरुष है एक प्रकृति है उससे अतिरिक्त एक ईश्वर कल्पनम अप्रमाणम अविद्यमानम प्रमाणम ये ईश्वर कल्पना में कोई प्रमाण नहीं बिना क्रम प्रमाण क्यों ईश्वर कल्पना करेंगे ऐसा शंका कर्म से कहते हैं सीवेभ्य पर जीव से पर इसे श्रुति में कहा गया श्रुति में ईश्वर कहा गया कल्पना नहीं श्रुति ही प्रमाण है इसे श्रुति प्रमाण आ देंगे आगे। तो योगा। ताम एवश्वर सद्भाव प्रतिपादी काम श्रुतिम ताम श्रुतिम पटती जो श्रुति पहले कही गई ईश्वर सद्भाव में प्रमाण रूप से उसी श्रुति को ही पढ़ते हैं ईश्वर सद्भाव प्रतिपादिका ईश्वर सद्भाव प्रतिपादिका ईश्वर हे उसको प्रतिपादन करने वाले श्रुति को ही पढ़ते हैं प्रधान क्षेत्र ज्ञपति गुणेशुति आरण्य के संभ्रमेण क्या्युपादित प्रधान क्षेत्रज्ञ पति प्रधान क्षेत्र जीव इनके पति इनको पालन करने वाले इनके नियमन करने वाले गुणेश गुणानमी स गुणेश में कहा गया है और उपनिषद में आरण्य के असंभ्रमेण बार बार अंतर्यामी उपादित अंतर्यामी ब्राह्मण या बृहदारण्य के में अंतर्यामी का प्रतिपादन किया गया बहुत भूतपरियामी बार बार अंतर्यामी का प्रतिपादन किया गया बृहदारण्य उपनिषद में अंतर्यामी ब्राह्मण में प्रधान पति कहा प्रधान यदि प्रधानमंत्र गुण साम्यावस्था रूपम तीन गुण है सप्तरज समुणों की साम्यावस्था होती है उसका नाम प्रधान है वो तो प्रधान में परिणाम होता है एक विषम परिणाम एक साम्य परिणाम प्रलय काल में साम्य परिणाम हो जाएगा प्रधान सब सौलीन तो हो जाएंगे सृष्टि काल में विषम परिणाम सप्तुण रज गुणों में विषमता आ जाएगी सृष्टि होती है उसको प्रधान कहते क्षेत्र जीवा क्षेत्र जीव उनके पति गुण के सत्वादय सत्वर जता तीन गुण है, हो, का भी है हो गया क्षेत्र और प्रधान के पति और गुण का नियामक न केवल यह में श्रुतिर ईश्वर प्रतिपादिका अंतरियामी ब्राह्मणमपी प्याह प्रधान क्षेत्र ज्ञापति की तो प्रमाण है और पूरा अंतर्यामी ब्राह्मण भी है वृहदारण्य के उपनिषद में यह भी प्रमाण है ईश्वर में ईश्वर प्रतिपादी का स्तुति अंतर्यामी ब्राह्मण भी है आरण्य के सम्रमेण अंतर्यामी तो, तो। कामे वाद विप्रतिपतिम प्रति, प्रति जानीते जो ईश्वर के विषय में वादियों का विवाद उसकी प्रतिज्ञा करते हैं कहते हैं अलहायते वादि स्वयुक्ति वाक्या यथा प्रज्ञ अत्रापि वादिनः वादिनः अन स्वयुक्ति कलहाये ईश्वर के विषय में भी वादि भिन्न भिन्न मतवाद्य स्वस्व युक्ति भी कलहायती अपने अपने युक्ति के द्वारा कलह करते हैं। है वाक्यान अपनी यथा प्रज्ञा उदाहरणी श्रुति वाक्य को उदाहरण देते हैं यथा प्रज्ञ प्रज्ञातिक्रम्य अपने अपने बुद्धि के अनुसार किसी किसी वाक्य को लेकर के अपने मत को दृढ़ करने के लिए उदाहरण देते है जो जिस मत में जिनका आग्रह है उसको दृढ़ करने के लिए वो ढूंढते हैं कहीं कुछ श्रुति स्मृति कोई वाक्य मिल गया उसी मत को पुष्ट करने के लिए उसको लेकर चांद कर दिखाएंगे देखो ये प्रमाण है कोई श्रुति को प्रमाण नहीं मानने वाले भी अपने मत पुष्ट करने के लिए कोई वाक्य लेकर प्रमाण देते हैं। ऐसे बहुत है कितने लोग एक साथ नहीं मानेंगे लेकिन अपने मत के लिए कहीं मिला उसको ढूंढ कर दिखाएंगे देखो ये हमारे मत इतम कहा गया जितने लोग युक्त करते है अपने मत दृढ़ करने के लिए वाक्य के अपने बुद्धि के उदाहरण देते हैं विवाद करते ईश्वर के विषय में अपराधिकार ईश्वर में प्रज्ञा अनतिक्रम यथा प्रज्ञा अपने बुद्धि के अनुसार ही जैसे जैसी युक्ति देकर के दृढ़ करने के लिए मत दृढ़ करने के लिए वाक्य देते हैं ये युक्ति से कलह करते हैं ईश्वरप्रतिपादकम् इधान पतंजलि ईश्वरः इति क्लेशकर्म विपकाशयराम पुरुष विशेष ईश्वर के लिए महर्षि ने सूत्र पठतरक पतंजलिमहर्षि सूत्रमनायादर्शन चाय ईश्वर प्रतिदक सूत्र है हे क्लेषकर्मकाश अष विशेष क्लेशकर्म विपक फल और आशय संस्कार इनसे अपराश असम्बद्ध पुरुष विशेष जीव भी पुरुष है किंतु ईश्वर एक विशेष पुरुष है जिसमें कोई क्लेश नहीं कर्म नहीं कर्म फल भीता का नहीं संस्कार में नहीं इसका संबद्ध है पुरुष वो ईश्वर है इसका अर्थ भी कहेंगे इत सूत्रम इसी सूत्र को ही आचार्य समी विद्यालय समी पढ़ते अर्थ का पता अर्थ से पढ़ते श्लोक करके क्लेश कर्मता सदा क्लेशकर्मीता दाशयरप्य संयुक्त भवदीशो जीव वत्सोप्य संगचित च विताकर्मा चीताकाच ये क्लेशकर्म विताकाश कर्म और बीता करेंगे क्लेश कर्म कौन से तदाशय ही उनके आशय संस्कार उनके क्लेश कर्म के संस्कार से भी असंयुक्त असंबंध है कुंभ विशेष पुरुष विशेष है ईशो भवेदर है सोपी जीवपत असंग चिद्ध जीव जैसे असंग ऐसे पुरुष भी असंग चिद रूप है जीव से चिद रूप है ऐसे ईश्वर भी चिद रूप है और असंग है जीव ईश्वर मित्र भेद है जीवन में क्लेश कर्म बिताक और आश्रय और ईश्वर में नहीं इतने भेद है अभी क्लेश क्या बताते हैं? क्लेश है क्लेश अविद्या अविद्या राग देश ये पांच द्वेश अविद्या और योग है, है अस्मिता, अस्मिता है जड़ चेतन के त्यात्म बुद्धि एकत्र तो बुद्धि राग देश अभिनेशाग्रह ये पांच इकड़े से है कर्मा कर्मा शुक्ला कृष्णम योगिने इतरे शाम ये कर्म के लिए योग सूत्र बनाए योगियों का कर्म है अशुक्ला कृष्णम और इतरेशम त्रिविधम अन्यों का तीन प्रकार कर्म है एक शुक्ल एक कृष्ण एक शुक्ल कृष्ण शुक्ल ही पुण्यकर्म बीहत कर्म से होता है उसको कहते शुक्ल निषि कर्म से होगा पाप उसको कहते कृष्णा और कुछ कर्म है पुण्य पाप मिश्रित है कोई वीत कर्म करते समय कहीं हिंसा होती है हिंसा आदि हिंसा होता है हिंसा होती है हिंसा होने से के पाप भी हो गया ऐसे पुण्य पाप मिश्रित होने से उसको मिश्र कहेंगे इतर त्रिविध हो गया कुछ शुक्ल है कुछ कृष्ण है कुछ मिश्र है किंतु योगियों का जो कर्म है वो अशुक् कृष्ण ना तो शुक्ल है ना तो कृष्ण है जो फल्छा से कर्म करेंगे स्वर्ग आदि क्या है तो पुण्य उसको शुक्ल कहा जाता है और जो पाप कर्म करेंगे वो तो कृष्ण कहा जाता है योगियों में पाप नहीं है पाप कर्म नहीं करेंगे जो मुख्य और पुण्य कर्म जो होता है फल इच्छा नहीं रखते हैं फल इच्छा नहीं होने से स्वर्ग आदि जन का नहीं होता है इसलिए उसको शुक्ल भी नहीं कहा जाएगा कृष्ण भी नहीं कहा जाएगा अशुक्ला कृष्ण कर्म अशुक्ला कृष्ण योगी योग का कर्म शुक्ल नहीं कृष्ण नहीं सरकारी फलप्रद नहीं होता तो ज्ञान के लिए पुण्य कर्म जो करता है मुमुक्षु को जो भी पुण्य कर्म करे फल इच्छा नहीं रखे फल की इच्छा मन में रखे तो पुण्य कर्म का फल तो मिल जाएगा ज्ञान प्राप्त नहीं होगा ज्ञान प्राप्ति का साधन है जितने कर्म है फल इच्छा रहित तो होकर के पुण्य कर्म करे तो सब ज्ञान का साधन हो जाएगा सर्वापेक्षा से यज्ञाधिश्रुति रसत ऐसे ब्रह्म सूत्र है यज्ञाधिश्रुति से सब कर्म की अपेक्षा है ज्ञान का साधन जितने पुण्य कर्म है सब ज्ञान का साधन है यज्ञाधिश्रुति में कैसे कहा गया तमे तम वेदा बचन ब्राह्मण विविधिशंति यज्ञ दानन तपना यज्ञ दान तपक जितने आश्रम कर्म सब कर्म ज्ञान का साधन है ऐसे वृद्धि में कहा गया जितने कर्म है वो सब ज्ञान का साधना ब्रह्मचारी गुरु गुरुकुल वास करता है सेवा पूर्वक वेदाध्यन करता है वो सेवा भी भी ब्रह्मचर्य पालन करना ये सब ज्ञान का साधना है इसी प्रकार सब आश्रम कर्म नित्य अनिमित्त का कर्म ज्ञान का साधन है ऐसे कहा गया है योगियों का कर्म ज्ञान का साधना अभी साधक मुख्य को भी फल इच्छा, तो तो इच्छा रह तो अगर कर्म करें वो ज्ञान का साधन होगा और फल इच्छा रखेगा तो फल प्राप्त होगा कोई चाहेगा इस जन्म में राजा बन जाए बहि पुण्य कर्म हो तो राजा कैसे बनेगा अभी नहीं बनेगा आगे बन जाएगा अब बहुत कर्म करे तो राजा बन जाएगा अब बहुत कर्म नहीं कुछ पाप कर्म है तो चिंतियों का राजा बन जाएगा तो बंदर का राजा बन जाएगा उनका भी सरदार होते हैं बहुत पुण्य कर इच्छा करने से तो बन जाएगा बहुत पुण्य है तो राजा बनेगा ऐसा नहीं है तो तो बंदर का 10-25, पांच दस बंदर में उनमें भी कोई नेता है ऐसा बन जाएगा इसे फल इच्छा नहीं रखे फल इच्छा नहीं रखे तो सब ज्ञान का साधन होगा ऐसा हमेशा कहें इसमें हमको क्या लाभ है, इसमें हमको क्या लाभ है, ऐसा नहीं अदृष्ट होता है सब ईश्वरार्पण बुद्धिया कर्तव्य बुद्धिया करे तो ज्ञान का साधन होता है इस शास्त्र में बार बार कहा गया योगियों का कर्म हो गया और कृष्ण ये त्रिविधम इतरेश सत्य मूल है पद विपाका जाति आयु होगा मूल रहेगा पुण्य पाप कर्म होगा तो उसका विपाक है फल जाति आयु भोग जाति जाती जन्म आयु है और भोग सुखद होगा ये फल है इतुता कर्म विपा फल विशेष है पद आश्रया उनका आश्रय क्या तेम संस्कारा उनका संस्कार है। तो संस्कार है संस्कार भोग, भोग करेंगे तो संस्कार होगा कर्म अदृश्य रहता है उससे संस्कार भोग करेंगे तो संस्कार होता है संस्कार से फिर भोग करने की इच्छा होगी ते ही क्लेशादि भी असंस्पृष्ट क्लेश कर्म बिता का शेष असंबद है पुरुष विशेष ईश्वर ईश्वर है सो कि जीवव असंग जीव जैसे असंग पुरुष भी असंग है अचिद्रूप जीव चिद्रूप है ईश्वर भी चिद्रूप है ऐसा ईश्वर होने में प्रमाण है योग सूत्र प्रमाण है और गृहदार्मे के में कहा गया अंतर्यमी ब्राह्मण इत्यादि ओ पूर्ण मन पूर्ण मित्र पूर्ण मुदश पूर्ण के ओम